देवी भागवत छठा का वध कहते हैं राजन इस प्रकार वर पाकर देवता तथा तो मुनि के शेष स्थान पर गए वहां देखा वह दैत्य तेज से चमक रहा था वह ऐसा प्रबल जान पड़ता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा और देवता उसके ग्रास बन जाएंगे तब वे लोग वृद्धा के समीप जाकर प्रिवचन करने लगे उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए सामने का आश्रय लिया था अतव उनके मुख से बड़ी ही सरस वाणी निकल रही थी उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस्वारी से को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया उनकी बात सुनकर वृत्त ने कहा महाभाग सुखे अस्त्र गीले अस्त्र पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि संधि की जा सकती है, है। अन्यथा बिल्कुल असंभव कहते हैं राजन, तदनंतर उन्होंने से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा उनके साथ उनकी मित्र वातचीत होने लगी कभी दोनों एक साथ नंदनवन में चले जाते और कभी गंधवाधन पर्वत पर कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर वृत्तासुर के मन में वृत्ता थे उनका मन सदा उद्विग्न रहता था कोई ऐसा अवसर आ जाए इस बात का अन्वेषण वे कर रहे थे एक समय की बात है इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्त को संबोधित करके ने उससे कहा मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ दूसरों से डा करने की वृत्ति उसके मन से कभी अलग नहीं होती लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है दूसरों का छिदना वेश करना, कपट करना तथा अभिमान से चूर हो जाना उसके स्वाभाविक गुण हैं, बेटा किसी प्रकार भी चुका है उसे पाप करने में क्या संकोच होगा व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वस्टा ने वृत्ता को भली भांति समझाया किंतु मौत के सिर पर सवार हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया एक समय की बात है इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी तदनंतर महात्माओं ने जो वर दिया था इंद्र के ध्यान में आ गई सोचा इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है इसे न रात माना जाता है और न दिन ही अब इसी अवसर पर ही शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए यह बात बिल्कुल ठीक गज है यहाँ निर्जन स्थान में यह अकेला ही मिल भी गया है इससे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा यो मन ही यह अजेय है इंद्र यू सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो सोचा वह फेन न सूखा है और न गीला ही इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता फिर तो कौतुहल इंद्र ने सब फेन को हाथ में उठा लिया साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परम शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे इस वज्र को फेन से ठग दिया गया इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंका उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति व दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही